atek der hone se hame chinta hone lagti hai aap chinta na kare main jal lekar shikri aaunga jal bharne ke liye shravan pahuncha saryu nadi tat ko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 ये तो किसी बालक की चीख थी कहीं कहीं मैंने नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे मुझे और भी ज्यादा चाहिए आ आ आ तुमने मान लगा ओह ये लड़का क्या किया उठो देखो आप मैं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 बोलो बोलो मेरे थोड़े अंधे माता-पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे अच्छा आप आप आप उन्हें चल पिला दें तुम बहुत प्यासे हैं आह क्यों नहीं किंतु अब किंतु बेटा तुम बहुत ख्याल हो पहले पहले, पहले पहले आप मेरे माता-पिता को जल पिला दीजिए और जब तक वे चल नPile आप आप उन्हें मेरे घायल होने की सूचना न दें क्यों आ, आ, आ, आ, आ, आ, नहीं तो नहीं तो नहीं तो वो चल बिना पिएंगे और, और मेरा भी योग्य बात चाहते हैं परंतु तुम्हारी राजन राजन मेरी इच्छा करेंगे ना आ आ आ कितने आ आ आ पिताजी करना पिताजी मैं में ही छोड़कर जा रहा मैंने क्या किया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 जल नहीं तो गया था तो उस बालक का नाम श्रवण था लीजिए मैं आपके लिए जल लाया हूं क्या आ, क्या आप मेरे बेटे से मिले थे वो स्वयं क्यों नहीं आया क्य, क्या हुआ उसे सब बताऊंगा फिर पहले पहले आप जल पी लीजिए नहीं नहीं पहले हमें बताइए हमारा बेटा कहां है सौगंध है आपको बताइए ना उसे उसे करिसे क्यों एक क्यों क्या हुआ मेरे उसे, उसे मेरा बाहर लग और नहीं नहीं, पेटा, नहीं, पेटा, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता वो हमें छोड़कर नहीं जा सकता नहीं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 नहीं उजाला था एक ही सादा तो था हमारा तूने छीन लिया बाबा बाबा तो सुनर तुम क्या जानो पुत्र शौक क्या यदि तुम्हारा तुम्हारा पुत्र तुम्हें छोड़ जाएगा और तुम भी हारे भांति बेटे का योग क्या होता है? मुझे क्षमा कर दो, मा. बाबा, आप ही मुझे क्षमा कर दे. अन्जाने में मुझे से भूल हो गई. मुझे क्षमा कर दो. आप, आप मेरे साथ राज महल चलिए. आपको कोई कष्ट नहीं होगा. Jao, d'aixit. Jao, anayicin d'anagaro. A mi i i l'ai n'ai d'où, i l'ai n'ai d'où, i l'ai n'ai d'où... pita dukhi thé maat भी roté dashrat bhi pach tay e vars o bad pir ram Vars-O-Bad-Pir-Ram-Viyog-Mei-Uss-Ney-Praan-Gam-A-E pre rat bana hem a ra srav n kumar nam th Arre shravan kumar